इसी के आगे बढ़ते हुए कि गलती उससे गलती हो जाती है सुरेंद्र जी का को एक कोरबा से गलती उस रिलेटेड सवाल है कि हर मानव को पता है कि हमारी गलतियां ही हमारे दुख का कारण हैं फिर भी हम गलतियां करते चले जाते हैं ऐसा क्यों बहुत अच्छी बात देखिए आपको पता चल गया सुरेंद्र भाई कि आप गलती करते हो ये एक स्टेप आड है लेकिन ये पर्याप्त तो नहीं है गलती को रोका नहीं जा सकता हर बार नहीं गलती कर देते हैं बल्कि यह हो सकता है कि सही क्या होगा जीने का स्वरूप यदि इसको आप ठीक से समझते हो तो अपने आप ही सभी तरह के अनंत गलतियों से मुक्त रह सकते हो इसको और ठीक से समझ लेते हैं कि जिस जैसे एक मानव के साथ आपको जीना कैसे संबंध का मतलब क्या है अगर संबंध का मतलब आपको समझ में आता है तो ये एक प्रकार का सहीपन हुआ और इसके साथ चलने के लिए योग्यता आप में बन जाती है तो हज़ारों गलतियाँ जो अभी होती हैं या होने की संभावना रहती है उनसे आप बच सकते हैं गलतियों से मुक्त रहना मुद्दा नहीं है सही से युक्त होना मुद्दा है करना क्या ये स्पष्ट होना चाहिए ये नहीं करना नहीं करना वो तो ठीक ही है लेकिन वो नहीं करने से ये स्पष्ट नहीं होता है कि क्या करना है इसीलिए कह रहे क्योंकि गलतियाँ अनंत हैं सही एक गलती अनंत तो यदि इसको आप ठीक से देखोगे तो मानव मानव सही में एक होते हैं हम सब गलतियों में नहीं हो जाते क्योंकि गलतियाँ अनंत है अनेक हैं तो ये इसको बहुत ठीक से समझिए और थोड़ा इस बात को फैलाइए कि गलतियों से मुक्त होने का केवल और केवल ये तरीका है एक ही है कि वो है सही से युक्त होना सही सही का मतलब एक विचार के रूप में सोचने का एक सही तरीका क्या हो है ना सही तरीके कहाँ से आएगा मेरे कहने से आपके कहने से नहीं आएगा जैसा अस्तित्व है सच्चाइयाँ जैसी है वास्तविकता जैसी है जैसा जो है उसके अनुसार वैसा हम सोचने लगें तो फिर उसके आधार पर सही व्यवहार और सही कार्य करने की बात बनेगी तो कुल मिलाकर मानव का रोल क्या है ये सही बात है इसको समझना ज़रूरी है अगर आप उससे युक्त होते हैं है ना जैसे कार ही है अब कार का सही पर्पज़ क्या अगर आपको समझ में आता है तो उस पर्पज़ के साथ यदि हम उसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है वो सहीपन के साथ खड़े हो जाते हैं और यदि वो पर्पज़ अगर स्पष्ट नहीं होता है तो कार के साथ अलावा पर्पज़ के अलावा जो कुछ भी करोगे वो गलती है तो मानव में ये जो गलती के क्रम का मतलब इतना ही है कि मानव अपने प्रयोजन को यदि नहीं समझ पाया कि क्यों पैदा हुआ क्यों जीना है अगर इसको बहुत ठीक से हम नहीं पहचानते हैं तो गलतियाँ करते रहते हैं ठीक है भाई प्रांजल बिल्कुल सर